हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो इस हफ्ते जो गाना हम लोगों ने दिया था ना वो शायद आसान था और मशहूर था, था।, था। नहीं नहीं मैं इसमें कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसको हमारे ज़्यादातर दोस्तों ने पहचान लिया हाँ, वो गाना बड़ा अच्छा है बहुत ही बहुत ही ही पॉपुलर बढ़िया मधुर और सच तो मैंने थोड़ा सा हिंट भी दे दिया था वो तो आपकी आदत ही खराब है चीटिंग कराने की नकल कराने की अरे भाई लोग बुद्धिमान है आप भरोसा क्यों नहीं करते तो चलिए बता देते है गाना चलिए कहीं दीप जले कहीं दिल दी दी। <laughs> जरा देख परवाने तेरी कौन सी है मंजिल ये फिल्म बहुत बहुत ही बचपन में देखी थी ऐसा याद आता है मगर भी भी, इस गाने में वो वो वो एक भूत भूत का का चलने जो जिक्र था, वो बहुत सालों तक डराता रहा और सच बताएं तो आज भी, आज कभी-कभी डर जो है ना जबकि मालूम है कि साहब वो भूत नहीं था भूत नहीं थी मगर तब भी साहब कभी कभी डर जो है वो आता है दिल के अंदर तो चलिए यही उम्मीद करते हैं कि वो डर जो है वो हमारे दिल से निकल जाए कम से कम कम से कम इस जिंदगी में तो चला ही जाए और क्या आप जन्म जन्म जन्म की बात करना चाहिए नहीं नहीं मतलब भूत है भाई तो जन्म जन्म की बात तो हो ही सकती है तो चलिए साहब अभी चूंकि ये सिलसिला चल ही रहा है तो इस हफ्ते एक और बीते दिनों की कहानी कहानी या गाना अरे वही अरे मतलब यार दुन पहचानिए लीजिए के साहब तो यह धुन आप पहचानिए मगर आज हम आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहते हैं जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं आपने सोचा है या नहीं अच्छा नहीं अच्छा चलिए सोचा है तो अब सोच कर देखिए क्या कभी ऐसा होता है कि आपका कोई साथी यानी पुरुष साथी भी हो सकता है महिला साथी भी हो सकती है पत्नी भी हो सकती है बच्चा भी हो सकता है दोस्त भी हो सकता है उसने कहा हो चलो यार जरा सब्जी मंडी तक घूम कर आते हैं हाँ। अब सवाल यह उठता है कि इसका जवाब बहुत से लोगों के मुंह से सुनते हुए देखा है मतलब हाँ। <laughs> सुनते <हुए> देखा है। <laughs> मतलब लोगों को कहते हुए सुना है इसी विषय पर हमारे एक एक रेडियो चर्चा में ये चर्चा हुई और उन्होंने ये कहा कि नहीं साहब तो साथ पति पत्नी सब्जी लेने जैसी चीजों में क्यों साथ जाएंगे अरे? उन्होंने कहा कि देखिए पति पत्नी को सब्जी लेने जैसी चीजों में साथ जाकर अपना वक्त नहीं बर्बाद करना है क्यों नहीं वक्त बर्बाद करना है क्योंकि अरे भाई हर एक का अपना अपना मी टाइम है एक पर्सनल टाइम है पर्सनल स्पेस है तो उस पर्सनल स्पेस को इसमें क्यों बर्बाद करना तो साहब ये एक मुद्दा मेरे को भी सोचने के लिए एक कारण दे गया सवाल यह उठता है कि क्या कभी ऐसा कुछ होता है जिसमें कि आपको यह लगता हो कि यहां पर मी टाइम से या मी स्पेस से ज्यादा जरूरी है साथ रहना साथ रहना जरूरी है भाई साथ रह लो फिर मी स्पेस तो मिलती रहेगी ना कोई हर समय चिपक के काम तो करना नहीं है इवेन आफ्टर रिटायरमेंट दोनों को पति को पत्नी को घर के सभी सदस्यों को कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है साहब जब हमने ये बात सुनी ना तो हमें बहुत सी बातें ख्याल आई और अब हम आपको उन बातों को एक एक करके उठाते हैं देखिए अक्सर क्या होता है मैं अपनी जिंदगी के ही ज्यादातर उदाहरण लूंगा और उन्हीं से आपको अपने जो मेरे दिल में जो बात चल रही है वो बताने की कोशिश करूंगा ये जो बात साथ रहने की है ना मैं आपको सच बताऊ ये आज तो मैं इसको शब्दों में अभिव्यक्त कर सकता हूं परंतु जब मैं ये बात करता था तब तो उस समय मैं शायद शब्दों में नहीं अभिव्यक्त करता था या मैं समझता नहीं था मुझको आज भी याद है कि मैं अपनी माँ के साथ किचन में खड़ा होकर के कुछ मदद करने की कोशिश करता था।, आ, बहुत अच्छा था अब सवाल ये उठता है कि अब अगर मैं सोचता हूं कि मैं ऐसा क्यों करता था तो मुझे यकीन है कि मैं उस वक्त भी उनके साथ ज्यादा समय बिताने के लिए यह करता मेरी कोई तमन्ना नहीं थी कि मैं रोटी बनाना सीखूं सब्जी बनाना सीखूं सब्जी काटना सीखूं अब उस वक्त मैं यह करता था मगर मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं बहुत से लोगों ने मुझसे यह कहा कि जब मेरी मतलब बहुत से लोगों से मैं ये बता दू कि हमारे पड़ोस में उस वक्त एक छोटा बच्चा था उसने ये कहा क्योंकि मेरी पत्नी जब शादी होकर के आई तो उसको खाना बनाने में मैं मदद करने के लिए रसोई में जाना चाहता था अब आज की तारीख में तो मैं समझ सकता हूं कि मैं ऐसा क्यों करता था परंतु उस समय उसको ऐसा लगता था कि मैं रसोई में जा करके उसके स्पेस में इंटरफियर कर रहा हूं हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने और शायद उसने यह सवाल उठाया था हमको याद आता है उस बच्चे ने उस बच्चे ने सवाल उठाया था मैं उस पत्नी की चर्चा कर रहा हूँ किस पत्नी की आपकी कितनी पत्नियाँ हैं <laughs> नहीं हम बताते हैं पहली बार जब आ, कोई अतिथि हम लोग के यहाँ आए और अचानक आए पहले हम लोग कोई किसी को बता बता के तो जाते नहीं थे तो आए तो ये हुआ कि पापा जी ने कहा बेटा इनको खाना खिला के, के भेजना मैंने कहा बिल्कुल पापा जी और हमको सच में खाना बनाना नहीं आता था तो सुमान जी आ गए किचन में कि चलो मैं बनवाता हूँ करवाता हूँ भैया हम तो नाराज़ हो गए मतलब ये मेरे क्या बोलते हैं मेरे सम्मान का तो घनघोर कत्ले आम हो गया इन्होंने ये कह के कि मैं बनवाता हूँ हमने कहा देखो हमें खाना बनाना नहीं आता है और ये चले आए कि भाई जताते हुए कि भाई तुम्हें नहीं आता लाओ हम करा देते हैं हमने ये समझा हमने कितना गलत समझा ये तो हम आज समझ रहे हैं मगर आ, ये हमारी पहली लड़ाई का ये बिगुल इसी बात पे बजा और दन से उस बिगुल पे पानी भी पड़ गया क्योंकि हमारी अकल ठिकाने आए कि हाँ हाँ ये तो सही मतलब से आए हैं अच्छा आप देखिए कि अक्सर ऐसा होता है कि आप ये सोचते हैं कि हम और हमारे मित्र साथ बैठे हैं तो क्या हम कोई बात कर रहे हैं तो इसके बारे में तो यही मैं कह सकता हूं किसी ने किसी बड़े लेखक या विचारक ने ये विचार भी व्यक्त किया है उसने कहा है कि बेस्ट डायलॉग्स आर इन साइलेंस बिल्कुल ठीक कहा है क्योंकि ये तो हम लोगों ने बहुत महसूस किया है हमेशा अच्छा अब इसी के के साथ आपको आपको एक एक बात बताऊं देखिए कभी हम लोगों के समझने में कितनी भूल हो जाती है आपको ख्याल होगा कि जब पापा और अम्मा जी हमारे घर में आए थे मतलब बम्बई में जब अम्मा जी की तबियत थोड़ी खराब थी और पापा से हम लोग कहा करते थे कि साहब आप क्यों नहीं एक बस में बैठ कर के और बंबई का दर्शन कर लेते हैं हाँ, मतलब हाँ, हाँ, हम लोग अक्सर उनसे कहते थे हमेशा कहते थे कि यहीं से स्टार्ट होती है यहीं से स्टार्ट होती है बैठकर जाओ हाँ, और ऐसा मगर वो जाते नहीं थे तो अक्सर हम लोग उस बात को ये समझते थे कि हुँ। उनकी घूमने की शहर तमन्ना कम हो गई है मगर अब मुझे धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है हुँ. कि उनको ये लगता था कि वो जितना अधिक समय हुँ. अम्मा जी के साथ बिता सकें इसलिए नहीं जाते बिल्कुल ठीक बिल्कुल सही ये बात आपने सोची क्योंकि हम लोग एक ही पक्ष सोचते रहे हाँ शायद हम लोग दूसरा हम लोग, पक्ष हाँ, सोचा ही नहीं उनके पास कुछ करने को नहीं था हम लोग को लगता था की वो बोर हो रहे हैं तो चलो हफ्ते में दो एक दिन निकल जाए की बात जो वास्तविकता रही होगी हाँ। शायद वो हम लोगों से साझा नहीं की थी हाँ। मैं अक्सर देखता हूँ कि आज भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जहाँ पर की पर्सनल स्पेस के नाम पर पति पत्नी या बच्चे सब अलग अलग कमरों में बैठे रहते हैं यानी कि वे अपना खाली समय एक साथ ना बैठ एक के, साथ ना बैठ करके बल्कि एक अपने अपने काम करने में काम मतलब देखिए वो कोई काम नहीं काम कर नहीं रहे है, होते हैं। काम नहीं वो हर व्यक्ति अपने कमरे में बैठा हुआ अपने मन का काम करता रहता हाँ, है हाँ। यानी उसको कोई टीवी प्रोग्राम पसंद होता है तो वो करता है कोई कंप्यूटर पे गेम खेलता है यानी कि इस तरह की कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं जबकि कोई किसी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है नहीं अब मैं यहाँ पर एक बात लाना चाहता हूँ इसका मूल्य इसकी वैल्यू जानते हैं कौन लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपने साथी या मित्र को जाते हुए देख लिया है हाँ। यानी जो ये सोचते हैं काश एक मिनट और हमें बात करने का मौका मिल, मिल जाता, जाता। तो साहब मैं तो यही कह सकता हूं कि वो एक मिनट का मौका जो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं उसके जाने के बाद हमें हमें लगता है कि शायद वो एक मिनट का का मौका निकालने का हमें अवसर पहले मिलता है अरे वो एक मिनट जाने कितने घंटों हमारे पास होते हैं कितने घंटे हमारे हम उसको पास होते हैं गंवा देते उस वक्त हमें उनका महत्व उनकी उपयोगिता शायद समझ नहीं आती अब साहब मैं तो यही कहूंगा कि मतलब अगर जो हम कर सके तो जितना समय भी हो सके साथ बिताया जाए अरे आपके अलग अलग शौक है ना तो भाई साहब एक अपना बैठकर किताब पढ़ते रहिए और एक साहब बैठकर टीवी देखते रहिए और ये मैंने कुछ परिवारों में होते हुए देखा है जहां पर कि एक परिवार का सदस्य जो है वो टीवी देख रहा है दूसरा सदस्य किताब पढ़ रहा है तीसरा सदस्य अपने कुछ लैपटॉप पर कुछ कर रहा है और बैठे एक ही जगह सब एक जगह पर है बिल्कुल और साहब ये एक ऐसा दृश्य होता है जहां पर कि आपको मतलब मैंने जो समझा वो बता रहा हूँ जहाँ पर आपको ये लगता है कि वास्तव में शायद यही है जिसको कि हम फैमिली टाइम या क्वालिटी टाइम कह सकते हैं हाँ और क्या आप ये देखिए ये जो हम लोग के तीन बेडरूम दो बेडरूम चार बेडरूम के घर होते हैं सबसे ज़्यादा समय ये खाने की टेबल क्यों होती है हमारी गुजारने के लिए हाँ शायद लिविंग लिविंग रूम उसी <laughs> को Living कहा जाता room, है ना ईटिंग रूम और ऐसा टीवी का भी कुछ हो जाता है कि टीवी भी ऐसा लगा दिया जाता है कि आप खा रहे हैं पी रहे हैं टीवी भी आप देख सकते हैं और बात कर रहे हैं लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और सबसे ज्यादा समय वो डाइनिंग चेयर्स पे बैठ के या उसके इर्द गिर्द चक्कर काट के और आपस में बतियाते हुए और खा खाना कम होता है मगर समय वहाँ बीतता है और और बहुत अच्छा बहुत अच्छा अच्छा लगता है। है। इसी बात बात पर एक एक मुद्दा उठाया जा सकता है। अच्छा, इस पे आप अपने परिवार के बारे में एक बात बता रही थी ना कि जब खाने के <laughs> टेबल पर हाँ, हम आपसे बता रहे हैं जब हम लोग पढ़ते थे हम तीनों भाई बहन हम यूनिवर्सिटी जाने लग गए थे और दो मेरे दोनों छोटे भाई सेंट जॉन स्कूल वाराणसी में पढ़ रहे तो हम लोगों के हाँ खाना शाम को साढ़े सात बजे हम लोग खाने बैठ जाते थे और पापा मम्मी हम भाई और कोई ना कोई ज़रूर रहता था घर में आया हुआ अतिथि तो सब लोग साढ़े सात बजे खाना खाने बैठते थे और खाना तो हो जाता था पंद्रह बीस मिनट के अंदर मगर उसके बाद एक एक व्यक्ति अपने दिन भर की जो आप बीती होती थी वो सब लोग एक दूसरे को बताते थे उस पर बहस मुबाह लड़ाई झगड़ा तो बहुत आम बात मगर इतना हम लोग हंसते थे एक एक की बात सुन के बता और सबको सब पता होता था कि किसके साथ क्या हुआ आज आज के दिन में होता ये था कि हम लोग कोई उठते ही नहीं थे वो इतना इंटरेस्टिंग वही मूंग की दाल तुरई की सब्जी पतली पतली नाजुक रोटियां और थोड़ा चावल खाया तो ठीक और बस उसमें हम लोग मस्त जब तक हम लोग साढ़े नौ नहीं बज जाता था तब तक ये नहीं होता था कि टेबल कोई छोड़ के हट जाए जब उठते थे तो हाथ एकदम हाथ में लगा हुआ खाना झर जाता था जैसे उबटन छूटता है वैसे उबटन की तरह उसकी बत्तियां छूट छूट के डाइनिंग टेबल में अपने अपनी थालियों में गिर जाती थी और हम लोग को घिन भी नहीं आती थी बहुत मजा आता था तो ये क्या था अब साहब यही बात है कि ये ये साथ था शायद हाँ। शायद वही साथ और शायद हमारी सबसे मधुर स्मृतियां जो अपने परिवार से संबद्ध है यानी कि जब कोई पति अपनी पत्नी से कहता है कि अरे यही बैठकर सब्जी काटो हाँ। अरे यही बैठकर काम करो तो उसका मतलब शायद यही होता है कि इस अकेले घर में हम और तुम अलग अलग जगह पर क्यों काम करें खैर, अब इसी बात को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें अगर जो तो आप देखिए जिन दफ्तरों में यानी जिन में एक हॉल नुमा कमरा होता है जहां पर सब कोई एक साथ बैठे होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि उस हॉल नुमा कमरे में अगर बीच में दीवारें न हो तो शायद ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है हाँ। और जहां तक मैंने अब अनुभव किया है मैंने तो ये देखा है कि जो बॉन्डिंग हॉल में बैठे हुए लोगों के बीच होती है वो बॉन्डिंग केबिनों में बैठे हुए लोगों के बीच नहीं हो पाती है हाँ। अब साहब इसको चाहे जो कहिए हाँ। यानी गर्दन झुकाकर बात कर लेना वो जो इसे कहते हैं ना जब जरा नजरे क्या गर्दन झुकाई देख, देख ली तस्वीरें तस्वीरे यार।, यार तो यहाँ पर क्या है कि जब जरा गर्दन झुकाई तो बगल वाले से पूछ लिया कि कहो भैया कैसे हो आज क्या खाए हो या चलोगे नीचे क्या चाय पीने के लिए तो साहब ये जो बातें हैं ना ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया बॉन्डिंग ला देती है और इसका नतीजा ये होता है कि वो जो दोस्तियां बनती हैं वो बहुत ही लंबे समय तक चलती हैं और उनकी क्वालिटी भी शायद अच्छी होती मजबूत है मजबूत होती है। अच्छा अब यहीं पर एक बात और बताएं साहब मैंने तो ये भी देखा है कि अगर जो आप क्लासरूम में देखने जाएं, तो क्लासरूम में भी आपने अक्सर यह बात ध्यान दी होगी कि कहा जाता है ये बच्चे बातें बहुत करते, और को भी मिला करता था कि बाते करते हैं और अक्सर बातेंट हम लोग खड़ा कर दिया जाए और साहब दरवाजे के बाहर खड़े होकर के भी चाहे वो हाथ उठाकर खड़े रहना पड़े या एक पैर पर खड़े रहना पड़े बातें चलती रहती थी मगर आप ये बताइए क्या जिसके साथ आप सबसे ज्यादा बातें करते थे वही आपका सबसे अच्छा दोस्त नहीं होता था होता था ना वही उसके साथ कितनी बातें करते थे इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बातें कम हो जाती हैं मगर दोस्ती की गहराई बढ़ती जाती है मैं अपने अनुभव पे आपको बता सकता हूँ कि हमारे कुछ मित्र हैं जिनके साथ में मतलब क्लास में बातें करने के लिए डांट भी खाई है बाहर भी खड़े हुए हैं अब अक्सर ऐसा होता है कि मतलब ये बहुत दिन पहले से ये हो रहा है कि उनके साथ गए बैठे कहीं पर तो हम लोग तो साहब गंगा जी के किनारे जाकर बैठ जाते थे बनारस में और घंटों गंगा जी को देखा करते थे क्या बात और है? जरूरी नहीं था कि हम लोग कुछ बातें ही करते रहें। कह कर ये जाते थे कि दोस्त के घर जा रहे हैं, और दोस्त को साथ लेकर गंगा जी के किनारे बैठे रहा करते थे कितना अच्छा अनुभव होता होगा अब साहब हम तो यही कह सकते हैं कि अब भी हम लोग जब याद करते हैं उन दिनों की तो उसमें वो खामोश बैठे रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी यादों में में शामिल हैं वाह और हम हम तो तो यही कह सकते कि कि अगर जो वास्तव कहा जाए कि वो दिन वापस लौट कराएं तो हम सिर्फ उन्हीं दिनों को पसंद करेंगे जहां पर कि हम ये कह सकें कि यार वो दिन आ जाए जहां पर कि हम और वो चुपचाप बैठकर गंगा जी को देखा करते थे हाँ। और और गंगा जी सच्ची दोस्तीयों और सच्ची प्रेम कहानियों को कितनी मतलब लाखों करोड़ों को जन्म दिया है समेट के अपने अंदर रखा है भैया गंगा मैया तो है चुनरी चढ़ाई वो तो नहीं कह सकते मगर आप हाँ परिणाम जरूर कर लेते हैं अच्छा। अब देखिए भाई आपने बनारस का जिक्र किया है और हम ये कहने से बाज नहीं आएंगे कि आ, आपको वो पिछले एपिसोड में बताया था हमारी बड़ी बेटी को उसने पूछ लिया था हमसे वो चाट वाली भाभी ने की मंदबुद्धि है क्या तो भाई हम बनारसी लोग ज़्यादा शराफत वाली चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं उसका उल्टा सुल्टा मतलब लगा लेते हैं तो भुज बनारसी लोगों का क्या है एकदम बेफिकर अपना वो बात करते हैं तो ज़्यादा शराफत और शालीनता जो है समझ में नहीं आती है हम लोगों के हम लोग ऐसे ही हैं बेसिर पैर बेपेंदी के लोटे टाइप के ऊट है ना ठीक है ये तो आपका <laughs> डेफिनेशन है साहब बनारसियों के okay, बारे में मैं तो इसमें अपनी असहमति भी नहीं जिक्र जारी अरे कर सकता आप पक्के पक्के एकदम एकदम फिट बैठते हैं उस खांचे में समझे <laughs> डेफिनेशन के साथ ठीक है साहब तो इसके साथ ही हम आज की बात यहीं पर रोक देते हैं हुँ, मगर हुँ, हम ये कहना एक बार फिर से चाहेंगे आपसे की समय साथ बिताना यानी कि सब्जी लेने के लिए साथ जाना यह भी केयर दिखाने का एक तरीका हाँ, तभी तो आप जब यहाँ पे सब्जी वाला आ, आप लोगों को शायद पता नहीं है हम लोगों ने शायद कभी बताया नहीं अब बताने लायक बात नहीं थी मगर आज बताते हैं हमारे कौं, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में आ, कमिटी ने एक सुविधा हम लोगों को दी है की हर शनिवार को यहाँ पे आ, किसान लोग डायरेक्ट अपनी सब्जी का ट्रक फल सब्जियों का ट्रक लेके आते हैं और हम लोग को टाइम पता होता हम लोग जाके लेके आते हैं तो अपनी ट्रॉली घसटाते हुए हम हम जाते हैं तो हमको कभी भी श्रीमान जी अकेले नहीं जाने देना पसंद करते हैं ज़रूर आते हैं ज़रूर चाहे इनको हज़ार काम हो चले आते हम कई बार कहते हैं मैं रहने दीजिए हम ले आएंगे आप अपना काम कर लीजिए ये है वो ना ना तो ना आएँगे जी आएंगे तो साहब वो है क्या <laughs> वो केयर केयर करने का एक तरीका है यानी कि जो समय हम साथ बिता सकें, शायद वही क्वालिटी टाइम होगा हाँ तो फिर आप हमको छेड़ते क्यों हैं कि मैं तुम्हारे नौकर की तरह चल रहा हूँ की हैसियत से चल ऐसी देखने रहा वाले तो यही समझते हैं कि ट्रॉली ढोकर <laughs> जो चल रहा है वो उसकी हैसियत क्या होगी भाई हम आपको नौकर थोड़ो न समझते आप हैं। नहीं समझते है तो... लोग समझते है चलिए लोगों का क्या है कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे ठीक है। तो चलिए साहब आज की बात यहीं पर रोकते हैं हाँ, आपने हमारी बात सुनी उसके लिए हम आभारी हैं अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और आपको याद दिला दे साहब हम लोग धीरे धीरे हाँ? तीन सौवें एपिसोड की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं क्या बात कर रहे हैं तीन सौ ती... मतलब थ्री हंड़े? साहब हिंदी में बोलिए अंग्रेजी में बोलिए थर्ड थर्ड सेंचुरी चलिए तो साहब फिर मिलते हैं नमस्कार नमस्कार कितने जब मजबूर